शेर को पकड़ा गया और शेर को पकड़ करके पिंजड़े में बंद किया गया और वह शेर मौका देख करके जैसे ही उसको पिंजड़े को खोला गया आह जैसे ही पिंजड़े को खोला अब तो भवन प्रवेश कि मंत्री जो बुलाए लियो दियो कठिनाक लोहू को, को निवारिए मरिवो मारिवो आवे मरव मरव कलंकू नो ने विचार ले उचारी नाहर जू पिंजरा में नाहर जू पिंजरा में जीजे छाण लीजे मार पाछे पकड़ वह बात दाव डारिये पीछे बात दबा दी जाएगी अर्थात जिसने खोला उसको दबा दिया जाएगा कागे भाई कोई पता नहीं चल पाया दुर्भाग्य से पिंजरा खुला रह गया ऐसा कह दिया जाएगा सबन सुहाई जाये करी मन भाई आयो देखो वाह खवासी अब जैसे ही पिंजरा खोला सिंह धाड़ता हुआ गुर्राता हुआ शेर नरभक्षी सिंह था वो जैसे ही भीतर महल में प्रवेश किया अब देखो दासी तो थरथर कांप गई ये का दासी की कृपा से रानी को प्रेम मिला है इसके लिए एक बहुत अच्छा दृष्टान हमारे जी कहते थे बोले देखो मौल भी इतने लोगों को पढ़ाता है उरु। और उसके आए हुए बादशाह भी बन जाते हैं मंत्री भी बन जाते हैं सेनापति भी बन जाते हैं और वही दो रुपए पांच रुपए की तनख्वाह पर नौकरी करता हुआ रह जाता है ये तो अपना अपना संस्कार है तो यद्यपि दासी की भी कमी स्थिति नहीं वो भी महान अनुरागनी लेकिन वो सिंह को देखकर डर गई ये भक्ति की पूर्णता क्या है भयम द्वितीयावेश तस्यात द्वितीय भिन्निवेश से भय होता है भक्ति की पूर्णता इसमें है कि श्री ठाकुर जी दिखाई पड़ें कोई भी सामने आवे उसमें संसार का दृश्य न दिखाई पड़े भगवान दिखाई पड़े यही ज्ञान की पूर्णता है और यही भक्ति की पूर्णता है दासी ने कहा महारानीजू सिंह आया सिंह उस समय रानी रत्नावती अपने ठाकुर के पपोलों पर पत्रावली चंदन की कर रही थी जब चिल्लाकर दासी ने कहा रानीजू सिंह आया सिंह पत्रावली हाथ में चंदन की कटोरी है और सुंदर का है कोमल ठाकुर जी की पत्रावली की रचना के लिए प्रेम में बिहोर है रानी और दासी ने चिल्लाकर कहा सिंह आया सिंह रानी ने मुड़के देखा अहो नृसिंह पधारे हैं अहो नृसिंहजू पधारे हैं आ आज साक्षात नृसिंह भगवान आए हैं यह है शब्द की सामर्थ्य नृसिंहजू पधारे हैं कहते ही उस सिंह में नृसिंह प्रकट हो गए सिंह अनंत कोटि सूर्य के समान प्रकाश फैल गया सारा महल प्रकाश से जगमगा उठा और भगवान नृसिंह खूटे के समान उग्र उठे हुए कारण क्षुरांत जिह लपलपाती हुई जिहुआ भयंकर अंगार से हुए नेत्र भगवान नृसिंह नृत्य करने लगे पुलेंद्र सिंह भगवान की झरोखे में राजा मानसिंह सिंह माधव सिंह देख रहे हैं कैसे मारता है रानी को शेर और चुगलखोर भी मारा छिप छिप के देख रहे थे पर देखा ये क्या हो रहा शेर नाच रहा है नृसि भवन प्रकट हो गए ना अब तो रानी तुरंत पाद्य आचमन लेके आई कहा जय जय फोर नाचते नाचते थक गए होंगे अब थोड़ा सेवा का अवसर तो दे प्रणाम किया अब तो बस ूल पति विलोप्य देव कृपया परप्लुता उत्थ्य तछीष्य दधा तरांबुज कालात्रस्त धिया कृतावयं जैसे ही रानी ने प्रणाम किया भगवान नृसिंह प्रेम बिहोर हो गए अपनी भुजाओं में भरकर रानी को उठाया और बड़े स्नेह पूर्वक उत्थाप्य तीर्ष दधा कराम त्रेता के बाद कलिकाल में नरसिंह भगवान का पुनः आविर्भाव और ऐसा वात्सल्य या तो प्रहलाद को मिला है या रानी रत्नावती को मिला है भगवान कर पधरा रहे रो रहे हैं भगवान लप लपा रहे हैं जिह्वा से रानी ने कहा जय जय सरकार सेवा तो करने दो सुंदर चंदन की खोर काढ़ी है माला पहनाई है रोली का टीका लगाया है और सुंदर पटुका धारण कराया है विधिवत पूजा की है और अपने हाथ से कुछ मिठाई नैवेद्य का भोग लगाया है और लगाने के बाद आरती उतारी है आरती उतार कर फिर प्रणाम किया है फिर प्रदक्षिणा की है पुष्पांजलि निवेदित की है नरसिंह भगवान ने फिर मस्तक पर दोनों हाथ कर आशीर्वाद दिया आशीर्वाद दिया है दोनों नरसिंह का दर्शन करके कृत कृत्य हो गई अभी नरसिंह भगवान की पूजा तो हो गई बस अंतर इतना है यहां स्तुति पूजा पहले हो गई मारधाड़ वाली लीला पीछे हुई है रत्नावती जी के चरित्र में प्रहलाद जी के चरित्र में मारधाड़ वाली लीला पहले हो गई स्तुति प्रार्थना पीछे हुई सेवा पूजा पीछे हुई जैसी सेवा पूजा नृसिंह भगवान की हो गई अब तो हा हा जैसे ही नृसिंह भगवान की सेवा पूजा हो गई अब तो क्या हुआ करे हरी सेवा हरी रंग अनुराग दे सुनिय बात ने को ने ऊन टारे हैं भाही सो जाने उठी अति सन माने अहो आज मेरे नरसिंह नृसिंह पधारे अहो आज मेरे भागश्री वाला आहो आज मेरे भाग से नरसिंह जू पधारे आहो आज मेरे भाव से जू पधारे अब क्या हुआ भावना सचाई वही शोभा ले दिखाई फूल भावना, सचाई वही शोभा दिखाई फूल वही शोभा ने दिखाई नृसं अवतार की शोभा को ही प्रकट कर दिया फूल माल राई रचित लागे टी को प्यारे फूल माल राई पह अब देखिए महाराज जी ध्यान दें रची को रची टीको का बड़ा सुंदर भाव है भय होता तो रची टीका किसी की हिम्मत है शेर के मस्तक पर रचपच करके पत्रावली काढ़े कपोलों का पर पर रची टीको सुंदर तिलक लगाया है चंदन की पत्रावली काढ़ी है ऐसा सुंदर श्रृंगार किया नृसिंह भगवान का और अब तो पूजा सेवा हो गई अब नृसिंह भगवान ने अपना कर्तव्य दिखाया क्या कर्तव्य दिखाया भौन ते निकसीधा भाई आए ताल ताल मारी मारी दारे है सबसे पहले तो नृसिंह भगवान ने उसका कल्याण किया जिसने ये बुद्धि दी थी ऐसा करो एक तमाचे में काम तमाम कर दिया शेर का नाम है पंचानंद उसके दो आगे वाले और दो पीछे वाले हाथ पैर हाथ भी आनंद ही होते हैं और जितने चुगल खोर थे जहां वहां तक गए थे बड़े बूढ़े तक थोड़े भी रानी की बात को बड़ा चढ़ाकर कहने वाले जितने थे एक को जीवित नहीं छोड़ा सबको मार डाला और अब पहुंच गए महल में रानी महल में तो कोई कष्ट परेशानी नहीं भई पर राज महल में जब पहुंचे अब तो महाराज माधव सिंह जी जिन्होंने पता नहीं जीवन में कितने सिंहों का शिकार किया होगा वे बैठे थे कुर्सी पर झरोके से देख रहे थे क्या हो रहा है वो बेचारे थरथर थर कांप रहे थे नरसिंह भगवान आए और आकर एक तमाचा लगाया उनके सिंहासन को लुढ़क गया सिंहासन उलट पुलट हो गए महाराज गिर गए वस्त्र फट गए मारा नहीं थोड़ी मरम्मत तो कर दी दरा धमका दिया बहुत ज्यादा थर, थर कांप रहे थे मान सिंग माधव सिंह खूब डरा दिया मारा नहीं क्यों नहीं मारा भक्त संबंध से नहीं मारा एक बहुत सुंदर वाक्य है श्री पराशर भट्टाचार्य स्वामी जी का द्रौपदी के प्रसंग में श्री पराशर भट्टाचार्य जी महाराज कहते हैं श्री गुण रत्न कोश में कहते हैं कि जब द्रौपदी का तिरस्कार पूर्व सभा में हुआ तो उस समय भगवान ने संपूर्ण सृष्टि को भस्म करने का संकल्प कर लिया पराशर भट्टाचार्य स्वामी जी का भाव रुक्मिणी ने चरण पकड़े प्रभो इस विश्व में बड़े बड़े भक्त हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं क्रोध को संवरण कीजिए तब भगवान ने हस्तनापुर को जलाकर भस्म करने का संकल्प किया कहा हस्तनापुर में तो महात्मा विदुर जैसे संत रहते हैं क्रोध का संवरण कीजिए फिर भगवान ने क्रोध का समरण किया तब उस सभा को भस्म करने का संकल्प किया बोले सभा में तो महाभागवत पितामा भीष्म कृपाचार्य बैठे हैं भगवान ने कहा बैठे हैं तो बैठे रहने दो मेरी भक्ता का तिरस्कार हो रहा है और ये सहन कर रहे हैं ये जीवित रहने लायक नहीं है ये सब जल जाने लायक हैं मैं आज किसी को नहीं छोड़ूंगा अरे बोले इसमें पांडव भी तो बैठे हैं बोले पांडव भी जीवित रहने लायक नहीं है क्योंकि इन्होंने मेरी भक्ता को बिना किसी अपराध के दाव पर लगाया क्या इनकी हिम्मत जो मेरी भक्ता को दाव पर लगाते मैं आज भस्म किए बिना मानूंगा नहीं तब रुक्मिणी जी ने कहा द्रौपदी सती नारी है आप सबको भस्म कर देंगे पांडवों को भी भस्म कर देंगे तो क्या द्रौपदी प्रसन्न होगी रोएगी नहीं भगवान को होश आ गया तो वहां श्री गुण रत्न कोशकार कहते हैं द्रौपद्या परिभवम दृष्टवा भगवतक क्षमा द्रौपद्या मंगल सूत्र रक्षार्थम द्रौपदी के तिरस्कार को देख करके भी भगवान ने क्षमा कर दिया क्यों बोले द्रौपद्या मंगलसूत्र रक्षार्थम द्रौपदी के सुहाग की रक्षा के लिए आज रत्नावती के मंगलसूत्र की रक्षा के लिए ठाकुर जी ने भक्ति की महिमा बताने के लिए डराया धमकाया तो खूब पर मारा नहीं महाराज वो तो ऐसे ऐसे कप रहे थे कपड़े सब फट गए थे उनके और नृसिंह भगवान लीला करके चले गए वो सब जो बंदूक लिए बैठे थे ना कि बस शिकार कर देंगे शेर का उन्हीं का शिकार हो गया बेचारे वे क्या शिकार करें सिंह भगवान तो अंतर्धान हो गए और अब बुद्धि ठिकाने आ गई हम पृथ्वीराज महाराज के वंशज हैं रानी की भक्ति सच्ची है जेठ जेठ कौन है मान जी और पति है माधव सिंह जी जेठ और पति दोनों रानी के महल में आए जहां संत निवास है वहां आए और भूमि पर लौट करके मान और माधव सिंह दोनों साष्टांग प्रणाम रो रहे हैं हम धन्य हो गए आप जैसी भत्ता इस महल में आई अब तक के सारे अपराध अपराक्षमा कर दो मैं शरण में हूं हमारे ऊपर कृपा करो आज तुम पत्नी भाव से नहीं रानी भाव से नहीं आज तुम गुरु भाव से में हम तुम्हारे चरणों में प्रणाम कर रहे हैं हमारे ऊपर कृपा करुणा की वर्षा करो हमारी ओर एक बार तो देखो माधव सिंह रो रहे हैं गिड़गिड़ा रहे हैं और दासी ने कहा रानीजू राज साहब बहुत दुखी हो रहे हैं आप इनकी ओर एक बार देखिए तो सही उस समय ठाकुर जी का श्रृंगार कर रही थी रत्नावती ने कहा एक और ये लगाए हैं दासीजू ये नेत्र एक और लग चुके हैं अब संसार को पति पुत्रों को ये नेत्र देखने वाले नहीं है ऐसा वही राग्य कलिकाल में कहा संभव एक राज रानी कहती अपने पति पुत्रों को हमें नहीं देखना है क्योंकि हमारी दृष्टि तो श्री कृष्ण के मुखचंद्र की ओर लगी हुई है ये रो रहे हैं प्रणाम कर रहे हैं रानी ने उत्तर दिया ये तो लाल साहब का दरबार है यहाँ राजारंक सभी प्रणाम करते हैं प्रणाम में तो केवल मेरे श्री कृष्ण है मैं भला दासी प्रणाम में कैसे हो सके और राजा की ओर बिना देखे ही कहा आपको शारीरिक सुख चाहिए तो आप स्वतंत्र हैं आप विवाह कर लीजिए किसी को साम्राजी बनाइए किसी को आज बनाइए अब मैं संसार के काम की नहीं रही अब गिरधर मेरे और मैं गिरधर की आप मेरे भजन में विक्षेप न करें आप चले जाएं यहां से मान सिंह रो पड़े और कहा तेरी जैसी भत्ता की चरण रज प्राप्त करने के बाद मैं विषय सुख भोग तो मुझसे बड़ा अभागा इस संसार में और कौन होगा अब तो ऐसी कृपा करो मुझे भी श्री कृष्ण भक्ति प्राप्त हो लिखा है माधव सिंह वहां की रज उठाकर मस्तक पर आ रहे हैं क्योंकि आखिर तो भक्तवंश में जन्म लिया है जानते हैं मही यशाम पादरजोभिषेकम निष्किंचनाम नवरणीत यावत निष्किचन भक्तों की चरण जब तक मस्तक प्रधान नहीं करता तब तक, तक जीव को तो लाभ नहीं होता अब मानसिंह माधवसिंह माधव जहां भक्त बन जाएं, कहा महे में पधारो ये साधुओं के बीच में रहने में शोभा नहीं है महारानी ने कहा हाथी ते उतरी कहा गधा चढ़ जाऊं, रानी ने क्या कहा हाथी से उतर भक्ति करना हाथी पर चढ़ना है और संसार में जाना गधे की सवारी करना है चंदन मुख लेप छाड़ विषय कीच मुख लपटाऊं यदि मैं जिन भोगों को मैंने त्याग किया है बमन किया है उन्हीं भोगों को भोगने के लिए राजमहल की सीमा में पुनः प्रविष्ट हुई तो मैं भक्ता नहीं मैं बांतासी मानी जाऊंगी कुत्ते का स्वभाव होता है वो तो उल्टी करके खा लेता है मैं उल्टी करके खाने वाली नहीं हूं रमा विलास राम अनुरागी बमन रानी महल में नहीं गई जीवन भर साधु बनकर के संत निवास में रहेगी मानसिंह माधवसिंह का जीवन आमूल परिवर्तित हो गया ये परम भक्त हो गए और प्रेम की तो आप कहना ही क्या है अब तो देखो भक्ति जो है समरसता का निर्माण करती है सारे विश्व को एक प्रेम सूत्र में बांधने का वसदैव कुम को चरितार्थ करने का एक ही उपाय है सब जीव भगवान के भक्त बन जाए हरि भक्ति प्राप्त तो होने के बाद फिर भेदभाव मिट जाता है संत ज्ञानेश्वर की जमात में कुबा कुमारी है। मिला चर्मकार भी हैं चोखा मेला चरमकार भी हैं और नामदेव छीपा भी हैं कौन बाकी रह गया जो ज्ञानेश्वर जी की जमात में न हो सब आ गए भक्ति तोड़ती नहीं है भक्ति सबको एक सूत्र में जोड़ती है सही सही वसुधैव कुटुम्ब ग स्वरूप भक्ति के द्वारा ही जीवों में प्रकट हो सकता है आज परम श्रद्धे पुज श्री भाई जी के चित्त में श्री ठाकुर जी की अतिशय कृपा करुणा से जो वसुधैव कुटुंबकम का भाव जगा है इसके मूल में क्या कारण है श्रीकृष्ण प्रेम श्री कृष्ण भक्ति ही इसका कारण है भगवत भाव के कारण ही वसुधैव कुटुम्बकम के भाव की सृष्टि होती है अन्यथा इस भाव की सृष्टि संभव नहीं काबुल की लड़ाई में मानसिंह सेनापति थे ना इसलिए मानसिंह माधव सिंह दोनों काबुल की लड़ाई में अकबर ने भेजा इनको काबुल की लड़ाई में में अफगानिस्तान की लड़ाई में। और लड़ाई और को जीत करके मान जब वहां से चले लौट करके आए तो समुद्री रास्ते से आना पड़ा बीच में संभवतः यही कच्छ वगैरह का इधर यह जो खाड़ी का क्षेत्र है यही से पार होकर आना पड़ा भयंकर समुद्री तूफान में जहाज फंस गया जहाज के चालकों ने कहा पूरी सेना सहित सेनापति समेत जहाज डूबने वाला है अब तो इष्ट देवता का ध्यान करो वही बचा सकते हैं ने कहा भैया माधव सिंह क्या बात बोले हम लोगों में भजन का बल तो है नहीं जब भजन का बल नहीं तो मैं भगवान को कैसे पुकारे अब हमारी रक्षा कैसे माधव सिंह के नेत्र भराए बोले हम भगत नहीं सही तो हमारी महारानी रत्नावती तो भक्त हैं हम भगवान नाम जप नहीं हम रत्नावती के नाम का जप करें हमें विश्वास है हमारी संकट से रक्षा होगी जेठ और पति दोनों रत्नावती के चरणों का ध्यान कर रहे हैं आप देखिए कैसा चरित्र है और जैसे चरणों का ध्यान किया मुरली मनोहर प्रकट हो गए तूफान की दिशा बदल गई और जहाज किनारे लग गया नेत्र खोलते ही जहाज किनारे लग गया अब जब चमत्कार को देखा तो मानसिंह माधव सिंह ने कहा पहले रत्नावती को प्रणाम करेंगे तब अकबर के यहां जाएंगे मानसिंह माधव सिंह सीधे चलकर आमेर नगर आ गए और रत्नावती को प्रणाम किया और कहा आपकी कृपा से रक्षा हो गई रत्नावती ने बिना देखे ही कहा इनकी लीला यही जाने बस एक शब्द देखा इनकी लीला यही जाने ये भक्त का स्वरूप है स्वयं श्रेय नहीं लेता और अब जब अकबर के यहां जब गए तो अकबर ने पूछा कि आप लोग युद्ध के बाद आए तो पहले हमारे पास आना चाहिए था सेना आ गई आप लोग क्यों नहीं आए कहा ऐसे ऐसे संकट आ गया था और रानी भक्त भूप रत्नावती के चरण कमलों का ध्यान करने से हमारी विपत्ति दूर गई अब तो अकबर व्याकुल हो गया बोले मैंने स्वामी श्री हरिदास जी का दर्शन किया है वो तुलसीदास जी का दर्शन किया है श्री सूरदास जी का दर्शन किया है अनेक संतों का दर्शन किया है मेरी इच्छा हो रही है मैं रत्नवती का दर्शन करूं मानसिंह सिंह माधव सिंह आखिर तो राजपूत ने बोले तो ये संभव नहीं है भले ही वो वैरागिन हो गई तो क्या आप आमिर आकर का दर्शन करें यह संभव नहीं प्रत्यक्ष दर्शन संभव नहीं तब क्या संभव है बोले तो या तो प्रत्यक्ष दर्शन या स्वप्न दर्शन या ध्यान दर्शन या चित्र दर्शन चार तरह का दर्शन होता है ध्यान दर्शन हो नहीं सकता तुम्हें तो तो स्वप्न दर्शन हो नहीं सकता प्रत्यक्ष दर्शन हो नहीं सकता एक उपाय है चित्र दर्शन अकबर ने चित्रकार को भेजा और उसने रत्नावती का चित्र बनाया और उस चित्र को अकबर ने जब रखा लिखा है अकबर के क्या है उसका अकबर का जो चरित्र है उर्दू में लिखा गया है उसमें क्या उसका नाम भूलें उस मुस्लिम का विद्वान तो उसमें उसमें लिखा हुआ है कि अकबर ने अपने पूजा घर में रत्नावती के चित्र को रखा अकबर ने स्वामी हरिदास जी का चित्र और रत्नावती का चित्र और गुसाई श्री विठलनाथ जी का चित्र ये तीन चित्र अकबर के पूजा गृह में विराजमान हैं आप सोचिए एक मुगल बादशाह के चित्र पर ऐसा प्रभाव डालने वाली भक्ता रत्नावती का क्या साधु चरित्र है ये इसलिए आज कथा के शुभारंभ में दास ने कहा था कि द्वापर की गोपियों से कलयुग में जो गोपी प्रकट हुई है वो कहीं प्रेम पथ में और आगे बढ़ गई हम लोग भाग्यशाली हैं जो भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से हम लोगों को नाभाजी की कृपा करुणा से ऐसे पावन चरित्र कहने सुनने का अवसर प्राप्त होता है यहां तो आनंद ही आनंद है वैसे तो भगवान की कथा बहुत आनंदमयी है आनंद बढ़ाने वाली है पर श्रद्धे भाई जी की संधि में बैठ करके जो भगवत भागवत चरित्रों के स्मरण का सुख मिलता है वो दास के लिए भी अपने आप में अपूर्व होता है प्रायः वृंदावन के बाहर की भूमि में उतना सुख नहीं मिल पाता उस प्रकृति ऐसी है लेकिन यहाँ चांदीपनी में कुछ भाई जी की सन्निधि में ऐसे ही सुख मिलता है जैसे वृंदावन में बैठकर संतों के बीच में कथा कहने में जो सुख की प्राप्ति होती है वही सुख प्राप्त होता है और हम तो दासानुदास हैं भाई जी जब कभी आज्ञा प्रदान करेंगे तो अति रहे इसी प्रार्थना के साथ और हमारे श्री हनुमानगढ़ी वाले हमारे श्री महाराज जी के गुरु भाई गुरुभाई श्री महाराज जी को अनंत श्री संपन्न श्री श्रदन दास जी महाराज को एवं अनंत श्री संपन्न हमारे गुरुकल्प पूज्य श्री श्रीमंत स्वामी श्री बालकृष्णदास जी महाराज नरसिंह मंदिर वाले महाराज जी को एवं पूज्य भाई जी को और सभी प्रेमी संत महापुरुष श्रोताओं को भगवत भाव से यथायोग्य सा श्री हरि के चरणों में ये भक्त चरित्र का पुष्प समर्पित करते हैं जय जय श्रीराध जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरी जय जय भक्त सुमो नमो नमो जा जाके सुनत महात्म नासत जा के सुनत महाम ना राधा नंदलाल लाल उर्झलत राधा गद स्वर किता अंग स्वर फुल किता अंग ग लोचन जाल लोचन बरसतुवन जा आ नमो नमो श्री भक्त सुमा नमो नमो श्री भक्त सुमा करि जात अभिमानि जात अभिमान लेत जीवाय सूरस ती का लेत जीवाय सूरस टीका होत प्रीति हरी भक्त जनन प्रीत हरन सो लेत सीध हथि चरण प्रचाल लेत प्रचार तजत कुशंगले त संगति तजत कुल संगति भाग जगत को अद्भुत भाल भाग जगत को अद्भुत भाल नमो नमो श्री भक्त सुमार नमो नमो श्री भक्त शिवा सरसोवत अरुजागत नि शिवा रोम रोम है करत निहाल रोम रोम, रोम करत श्रीअनारायण काश प्रिया प्रिय नारायण प्रिया प्रिय प्रगट जीवन रसिक रसाल प्रगटी जीवन रसिक रस नमो नमो श्री भक्त सुना नमो नमो श्री भक् सुनाम सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम राधेश्याम राधेश्याम राधेश्याम गय राधेश्याम राधेश्याम राधे श्या्या्याम राधे श्याम वे श्रीवृंदावन विहारी ली गए